विकन साहित्य पत्रावली बालाजी और जीजी जी को उस शाम की बात याद होगी जब पांडचेरी के एक पंडित से समुद्र यात्रा के विषय पर हमारा वाद विवाद हुआ था उसके चेहरे की विकट मुद्रा और उसकी कदापिना हरगिज नहीं यह बात मुझे सदैव याद रहेगी वे नहीं जानते कि भारतवर्ष जगत का एक अत्यंत छोटा सा हिस्सा है और सारी दुनिया इस इन करोड़ मनुष्यों को जो की तरह भारत की पवित्र धरती पर रेंग रहे हैं और एक दूसरे पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं घृणा की दृष्टि से देख रही है समाज की यह दूर करनी होगी परंतु धर्म का नाश करके नहीं वरण हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण कर और उसके साथ हिंदू धर्म स्वाभाविक विकसित रूप बौद्ध धर्म की अपूर्व सहृदयता को युक्त कर लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्निमंत्र से दीक्षित होकर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 मानवता के गौरव का उपदेश करता हो और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और नीच जातियों वालों का गला ऐसी क्रूरता से घूटता हो प्रभु ने मुझे दिखा दिया है कि इसमें धर्म का कोई दोष नहीं है वरन दोष उनका है जो ढोंगी और दम्भी हैं, जो पारमार्थिक और व्यवहारिक सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रकार के अत्याचार के अस्त्रों का निर्माण करते हैं हताश न होना याद रखना कि भगवान गीता में कह रहे हैं कर्मंडे व अधिकार रस्ते तुम्हारा अधिकार कर्म में है फल में नहीं कमर कस लो प्रभु ने मुझे इसी काम के लिए बुलाया है जीवन भर में अनेक यंत्रणाएं और कष्ट उठाता आया हूँ मैंने प्राण प्रिय आदमियों को एक प्रकार से भूख मरी का शिकार होते हुए देखा है लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है और अविश्वास किया है और ये सब वे ही लोग हैं जिनसे सहानुभूति करने पर मुझे विपत्तियां झेलनी पड़ी बस यह संसार दुख का आकार तो है पर यही महापुरुषों के लिए शिक्षालय स्वरूप है इस दुख से ही सहानुभूति धैर्य और सर्वोपरि उस अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है जिसके बल से मनुष्य सारे जगत के चूर चूर हो जाने पर भी रत्ती भर नहीं हिलता मुझे उन लोगों पर तरस आता है वे दोषी नहीं है वे बालक हैं निरे बच्चे हैं भले ही समाज में वे बड़े गण्य मान्य समझे जाए उनकी आँखें कुछ गज के अपने छोटे क्षितिज के परे कुछ नहीं देखती और यह क्षितिज है उनका नित्य प्रती का कार्य खान पान अर्थोपार्जन और वंशवृद्धि ये सब कार्य घड़ी के काटे पर सधे होते हैं इसके सिवा उन्हें और कुछ नहीं सोचता आहा कैसे सुखी है ये बेचारे उनकी नींद किसी तरह टूटती ही नहीं के अत्याचार के फलस्वरूप जो पीड़ा दुख हीनता, दारिद्र्य की आह भारत जगत में गूंज रही है और शारीरिक अत्याचार ने ईश्वर के प्रतिमा रूपी मनुष्य को भारवाही पशु भगवती की प्रतिमा रूपणी रमड़ी को संतान पैदा करने वाली दासी और जीवन को अभिशाप बना दिया है उसकी वे कल्पना भी नहीं कर पाते परंतु ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो देखते हैं अनुभव करते हैं और दिलों में खून के आंसू बहाते हैं जो सोचते हैं कि इनका इलाज है और किसी भी कीमत पर यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इन्हें हटाने को तैयार हैं और ये ही है वे लोग जिनसे स्वर्ग राज्य बना है अतव मित्रों क्या यह स्वाभाविक नहीं है उच्च स्थान में अवस्थित इन महापुरुषों को उन जघन्य कीणों की बकवास सुनने की फुर्सत नहीं जो प्रतिक्षण अपना क्षुद्र विश उगलने के लिए तैयार रहते हैं